मुस्कुराते नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए रविंद्र जी हमारे साथ हैं उनसे बातें करते हैं रविंद्र जी कैसे हैं आप बहुत है। बढ़िया जी जी जी और क्या करते थे आप अच्छा अच्छा अच्छा हो मार्च हो अच्छा अच्छा अच्छा इसी मार्च में रिटायर हो गया अच्छा अच्छा अच्छा तो डिफेंस में कितना समय तक आपने काम किया बयालीस साल अच्छा <laughs> चलिए रविंद्र जी मैं चाहूँगा कि अभी ग्लोबल हा ये जो सबमीट है उसमें आप आए हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है क्या अनुभव है सबसे पहले हो <laughs> और हर के साथ प्यार प्यार प्यार से से पेश तो प्यार देने से प्यार तो देने मिलेगा इतना तय गया जी तक की आज तक की जिंदगी थी हाँ। अलग इसमें जी रहा था अभी लोग बोलते हैं रिटायर के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती हाँ। तो मैं अपने को बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं कि मुझे कई तो अच्छा मिल रहा है। आने वाली जिंदगी में में जो कुछ मेरे दिमाग में जो कुछ कुछ कुछ मेरे दिमाग थोड़ा वो, था, वो करने की मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल बिल्कुल तो कौन सा एक संकल्प लेके यहाँ से आप जा रहे हैं अच्छा उसको लेके जाएंगे यूज करना तो है दिमाग में <laughs> दूसरी बात है कि सभी से प्यार पेश आएं। अच्छा अच्छा किसी से आवाज में बात नहीं।, नहीं कोई बुरा आदमी आ जाता है तो फिर आप कैसे प्यार अच्छा <laughs> अपने से जो निकलेगा उससे भी हम पॉजिटिव से बात करेंगे आज तो कल। कोशिश हम लोगों को करें क्या बात क्या बात बहुत सुंदर रविंद्र जी बात ही अच्छे भावनाएं आपने व्यक्त किया है और मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर आकर परमात्मा का जो प्यार है वो अनुभव किया है और मैं चाहूँगा कि इसे आप इस दिए को जो आपके अंदर से जो आध्यात्मिक दिया जल गया है उसको जगा के रखना क्योंकि हांडी तूफान में बुझ ना जाए प्रोटेक्ट करके जाना और ये ज्योति से ज्योति जलाना आप और जाते जाते लोगों के लिए रेडियो सुनने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप पहली तो बात उसमें और ज्यादा कुछ मालूम हो जाए जी, जी, जी। हालांकि बहुत अच्छा ज्ञान जाते का ज्ञान महसूस करना है, हाँ। है। जी आने के के बाद बाद अपने अपने सभी मन की बातें हाँ। दिमाग से बाहर होने जो फ्रेश माइंड हम्म हम्म उससे संसार में कुछ ना कुछ तो भी हम लोग दे सकते हैं मेरा एक दिमाग में आ रहा है तो <laughs> हर एक का अपना अपना अलग किस्म से नजरिया रहता है जीवन के तरफ देखने का लेकिन हो सकता है जितना हम लोग पॉजिटिव रहे hmm. उससे भले मैंने जैसा आपसे कहा तो थोड़ी देर पहले दस बार हम लोग सामने वाले नेगेटिव वाले को दस बार पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे ग्यारहवीं बार बात करें सौ बार बात करेंगे कहीं ना कहीं तो भी उसका माइंड थोड़ा तो भी चेंज हो जाएगा ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, है. जो हम हम लोग जिंदगी में कुछ तो भी हम लोगों ने जीत लिया। जी जी जी जी नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में लाना ये सबसे बड़ी बात चलिए रविंदर जी बहुत ही सुंदर भावनाएं व्यक्त किया है और बहुत बहुत साधुवाद आपको हमारे साथ जुड़कर अपना अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद आपका ओम शांत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 नमस्कार आप सुन रहे रेडियो सेवन 107.8 एफएम वेंकटेश जी हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं वेंकटेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बहुत अच्छा लग रहा है जी जी जी वेंकटेश जी मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए दो बार हमारा ऐसा होगा कि टिकट निकाल के कैंसिल हो गया ये बार तो हमने सोचा कि कौन सा ही फंक्शन घर में छोड़ तो के लेकिन मैं छोड़ के आ गया ये टाइम आने का ही बोला। आ, तीन टाइम ऐसा होगा कि इनके घर में हम दंगे करके घर में सुनते जाते है जाते हैं, रक्षाबंधन को दीदी रक्षा बंधते दी, है जाते है लेकिन मधुबन आने का टाइम ही हो रहा नहीं था मैच हो नहीं था दो टाइम आके गए उस टाइम टाइम टाइम कंपनी में थे तो तब नहीं नहीं मिलता था। आम थे जी, जी, नहीं मिलता था था ज़्यादा घूमते बाहर इसलिए और यहाँ आने के बाद ग्लोबल सबमिट आपने अटेंड किया तीन चार दिन का प्रोग्राम अटेंड किया है तो कौन सी ऐसी बात जो आपके दिल को छू गई है शांति से रहना अच्छा दिमाग में ज्यादा गुस्सा नहीं करना आ, हा, हा। में गुस्सा नहीं करना हा, हा। वो जैसा बोलती कि आप शांत रहे तो वो सामने वाला आप बात नहीं ज्यादा किए तो सामने वाला ये गुस्सा नहीं करेगा जी जी जी जी <laughs> चलिए बहुत सुंदर अनुभव आपने साझा किया है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं थैंक, थैंक यू ओम शानी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 रहो, रहो। आप सुना है रेडियो मधुबन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और अभी उमाकांत हमारे साथ है उमाकांत जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप ठीक है उमाकांत जी अपना अनुभव साझा कीजिए इन चार दिनों में आपने क्या सीखा क्या अनुभव किया गुस्सा करने का नहीं हाँ देने का सोचने का लेने का नहीं सोचने <laughs> अच्छा तो गुस्सा नहीं करने का बिल्कुल नहीं नहीं गुस्सा गुस्सा कर दिया तो खुद को जी जी, जी। उसने किया तो जल्दी में वो गुस्सा कम हो जाएगा लेकिन अपना भी गुस्सा कर दिया तो वो भी गुस्सा कर देगा। दे इसलिए सामने वालों ने भी गुस्सा किया तो ज़्यादा नहीं करने का गुस्सा ही नहीं करने का <laughs> जी जी जी चलिए बहुत सुंदर अनुभव आपने साझा किया और आ, मैं चाहूँगा कि वहाँ जाने के बाद आप कौन सा एक संकल्प पूरा करने वाले गुस्सा नहीं, इस... तो नहीं करने वाले और देने का सच सोचना है अभी तो लिया ऐसा किया है ले दे दे दे तो लेंगे नहीं देने का सच लिया अब कुदरती जो नियम है उसे फॉलो करेंगे देते जाएंगे तो दे आपने आप ऊपर वाला आपको देते जाएगा बिल्कुल बिल्कुल चलिए काम जी आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएँ बहुत ही अच्छा संकल्प लेके जा रहे हैं और मैं दुआएं करूँगा ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका ये संकल्प फलीभूत हो और आप इसमें अपना आत्मिक उन्नति करते रहें आप जिंदगी भर खुश रहें ओम शांति धन्यवाद